गुड मॉर्निंग ओम शांति नमस्कार मैं हूं डॉक्टर महेंद्र शिंदे आप सभी के लिए अच्छे स्वस्थ और सुंदर मन की शुभकामनाएँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन 107.8 जीरो पर फिर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज विशेष हमारे स्टूडियो में एक मेहमान पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र पूना से आप बिलोंग करते हैं और निश्चित तौर पे आपके अनुभवों को जब सुनेंगे तो हमारे जो श्रोता मित्र हैं वो भी गाँव से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है कार्य हो सकता है अंकुश जी हमारे साथ हैं अंकुश जी जो है विशेष रिटायर्ड ऑफिसर है ज़िला परिषद से और ज़िला परिषद में आपने अलग अलग जिलाओं में काम किया एज ए ग्राम विकास अधिकारी के रूप में विलेज डेवलपमेंट के कार्य को आपने किया है तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपका हम सभी को सुनने को मिलेगा तो आप सभी के तरफ से अंकुश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार थैंक यू कैसे हैं आप बहुत अच्छा है जी जी जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में आपका प्रोफेशन के बारे में कल बाबा के मिलन तो ले आया था लेकिन असल में मैं 2015 में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास का जो कॉन्फ्रेंस था उसी में आया था जी जी जी हाँ बेसिकली मैं तो मेरा नाम है अंकुश बगाटे जी जी जी हाँ मैं करीबन चौंतीस साल ग्राम विकास विभाग में काम किया अनेक जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के, के काम किया दो में रिटायर हुआ और उसके बाद मैं हमारे जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पुना में उसका नाम है यशवंतराव चौहान अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जी जी वहाँ पे मैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं यानी कि तहसीलदार होते हैं डिप्टी कलेक्टर होते हैं घटी वाषा अधिकारी और डिप्टी सी इनको ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ मैं असोसिएट प्रोफेसर करके काम करता था दो में मैंने छोड़ दिया जी, लेकिन जी, बाबा का ज्ञान हुआ हमें दो में और इसका निमित्त बने हमारे विठ्ठल भाई खर्चे अरे वाह वो हम कॉलेज <laughs> के फ्रेंड थे हम साथ में पढ़ते थे तो हम 2000 हज़ार दो हम दो 73 में और 74 में जीपीओ में जाया करते थे बाबा का सेंटर देखने जी जी जी वह एक दीदी थी अभी मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन वो तो ऐसा वातावरण बहुत शांत रहता था और हमें बहुत दिलचस्प क्या बात लगती थी कि बाबा की टोली और हमेशा वो खाने के लिए जाते थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम एक महीना तो कंटिन्यू किया सुबह बाईसइकिल से जाते थे वह मुरली भी सुनते थे फिर क्या हुआ कि हमारा लेक्चर और प्रैक्टिकल का ओवरलैपिंग होने लगा हुँ, हुँ. और हमें लेक्चर अटेंड करना प्रैक्टिकल करना दिक्कत हो दिक्कत हो गई तो हमने बाबा का क्या अच्छा छोड़ दिया और फिर विठ्ठल भाई खर्चे हमें मिले अच्छा साथ मिलते थे लेकिन अभी बोले अभी रिटायर हो गया अभी क्या करना है चलो तो उन्होंने पहले दो में हमारा टिकट बनवाया लेकिन हम आ नहीं पाए तेरह में बनवाया चौदह में बनवाए उन्होंने टिकट बनाए पर हम ड्रामा में था इसलिए हम नहीं आ पाए तो बोले अभी ग्राम विकास का कॉन्फ्रेंस है इक्कीस और तीस जून को और अमाउंट आबू में आप चलना है हम अभी ये बार टिकट नहीं करना है आपको आना है तो आज होने नहीं करो तो हमने डिसाइड किया कि अभी जाना है खाली आठ दिन बाकी थे तो हमने बंगलोर से टिकट बुक कराया और यहाँ पहुँचे अच्छा बोर्डिंग बंगलोर से किया हाँ पर आना ही था तो आ गए <laughs> और बाद में क्या है कि दो तीन दिन का प्रोग्राम हमने अटेंड किया ये भी मेरे साथ थी तो इतना हमें अच्छा लगा कि अभी चलो हम जो जो भी काम पहले जो जहाँ जहाँ जाते हैं वो छोड़ देना है और बाबा को जुड़ जाना है तो हम कॉन्फ्रेंस करके गए और शिवाजनगर में हमारी शारदा दीदी है उनके पास हम गए हमें अभी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम किया है और हमें सात दिन का प्रोग्राम करना है उन्होंने सात दिन का कोर्स बनाने के लिए हमारे दो दुर्गेश भाई कुलकर्णी थे बी भाई उन्होंने निमित्ता बनाया उन्होंने हमारा सात दिन का प्रोग्राम खत्म किया चार जुलाई को प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया बिल्कुल पाँच जुलाई 2015 से हमने सात सात सेंटर में जाके मुरली सुनना शुरू किया बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया हमारा अनुभव था और जहाँ एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में हम आए थे ना तो इतना अच्छा बाबा का गीत हम सुनने लगे कि बातें मत सुनोगे एक तो गान गा, गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है कि ऐसा मत कहो मेरी कठिन नहीं यह बहुत बड़ी है लेकिन सबसे बाबा बड़ा है तो ये, ये गाना ने आपका दिल को छू लिया और हमने रिसर्च किया अभी बाबा मिल गया बाबा छुड़ के अभी कहीं नहीं जाएंगे तब से लेकर अब तक हम दोनों ही ज्ञान में चलते हैं जी जी अंकुश जी, जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके अनुभवों को सुनने के बाद तो मैं चाहूँगा कि ग्राम विकास की कुछ बातें आपके समय में जो किया है आपने उसके बारे में बताइए हाँ जब मैं सर्विस में था तो मेरा प्रमुख काम था पहले तो मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के काम किया था। अच्छा, करता अच्छा। था तो वो क्या होता है कि ग्राम पंचायत में जाना एग्रीकल्चर फार्मर जो होते हैं उनका मीटिंग लेना और उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में समझाना ये एक काम था दूसरा काम क्या था कि ग्राम पंचायत को एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चलाना अभी देखो अभी लोकशाही में क्या होता है कि ग्राम ग्राम विकास अधिकारी भी होता है और सरपंच भी होता है तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासनिक को साथ मिला के कोऑर्डिनेशन करके आगे कैसे जाना है और हमें जो ग्राम विकास का उत्थान करना है डेवलपमेंट करना है वो कैसे कर सकते हैं उनको हम अच्छी तरह से समझाते थे हुँ, हुँ. और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे कि सिटी में जाते थे और सिटी में जाने के समय एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं वो भी हम फार्मर को समझाते थे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट लेते थे कि वह भाई इतना क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट लिया तो कि कितना उत्पाद आएगा उसमें कितना खट डाला था कितना फर्चर डाला था पेस्टिसाइड का कितना यूज़ किया था तो इसके बारे में हम शेत खेडों को फार्मर्स को हम मोटिवेट करते थे और उनमें जहा मैं मोदी फार्मर का, का होने की वजह से खेती करना मुझे पहले से ही जानता था बचपन से ही खेती में जाना गोबर जमा करना और खाद प्लान को देना वो तोड़ना वीडिंग करना वो सब पहले से ही मैं करता था तो यही प्रशासन में जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करके आया तो मैं लोगों को समझाने के लिए खेत में जाकर लोगों को समझाता था ये बहुत अच्छा लगता था बाद में क्या कि मेरा प्रमोशन, प्रमोशन हो गया प्रमोशन हो गया, वो गया तो मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडी डिर्क बन गया अच्छा अच्छा क्लास वन ऑफिसर बन गया पहले क्लास टू था और क्लास वन बन गया तो सोलापुर में मैं गया सोलापुर में गया तो पहले इंदिरा आवास योजना का बोलबाला था आ, जो गरीब लोगों को मकान बनवाना बन बन, आवाज़ बनाने जी, जी अभी उसका नाम बन गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो हम क्या करते थे कि गवर्नमेंट पहले उनको पैसा देती थी जी और वो जो घर मालिक हुए जो बनने वाला है उन्होंने बांधना था वो ग्राम पंचायत बांधनी देती थी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थे न, एक अच्छा अच्छा नहीं बांधा उसका प्लास्टर अच्छा नहीं किया क्वालिटी अच्छी नहीं ऐसी कंप्लेन आती थी तो उस टाइम में जब सोलापुर में था तो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था तो कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था तो मैंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया आप जो गवर्नमेंट ग्राम पंचायत को पैसा देती है ना वो बहुत अच्छा है लेकिन काम किसने करना चाहिए वो बेनिफिशियरी नहीं करना चाहिए अगर बेनिफिशरी करे तो आपने ध्यान लगाएगी ये मेरी ओनरशिप रहेगी तो आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो मेरा सुझाव आने किया था मैंने भी उसे किया था तो गवर्नमेंट भारत सरकार ने वो मान लिया और बाद में सरकार ने निर्णय किया कि ग्राम पंचायत को हम पैसा देंगे लेकिन फार्मर के बाद जो हाउस होल्ड आदमी है जिसको घर नहीं है वो खुद घर बनाएगा और इंस्टॉलमेंट करके उनको पैसा देगा तो उसमें क्या हुआ कि उनकी कंप्लेंट खत्म हो गई क्वालिटी घर की अच्छी बन गई और बाद में हैंडिंग ओवर का जो प्रॉब्लम था कि आपको ग्राम पंचायत ने बनाया तो बोले कि काम अच्छा नहीं हम चा नहीं लेंगे अगर खुद ही बनाएंगे तो चाभी देने का सवाल है नहीं वो खुद ही बनता था तो क्या हुआ कि उसका असर बहुत अच्छा होगा अभी अभी भी लोग ऐसे करते तो एक बहुत अच्छा असर था दूसरा क्या था एक था कि लोगों को रोज़गारी का बहुत प्रश्न आता था जी जी खाने को चाहिए तो खाना होना है तो उपज होनी चाहिए पैसा होना चाहिए तो हमने एकात्मिक ग्राम विकास योजना का कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाया था वो टाइम अभी उसका नाम क्या नाम थोड़ा सा बदल गया है फिर भी वो चलता है कि भाई भाई के मार्फत करते हैं तो हमने लोगों को बी के नीचे थे उनको बैंक से कर्जा मिलकर दिया गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और उनको अच्छी तरह से जो व्यवसाय हाथ में लेते हो उनको व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग दिया और ऐसे छोटे छोटे मोटे व्यवसाय करके लोग अपने पाव पर खड़े होते थे तो यह भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव था और दूसरा जो था कि प्रशासन में आ गया डिप्टी कमिश्नर करके तो फिर पाँच जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता था खाली बी साहब डिप्टी सी जिला प्रषि सी कैसे काम करते है उसके क्या गलती होती है वो कैसा दुरुस्त करना है वहाँ बैठ के मैं कॉर्डिनेशन का बहुत काम करता था तो ये सारा अभी ही था अब बाद में सर ने जैसे बोला कि जिला परिषद में आ गया मैं एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके तो, तो टोटल होल प्रशासन मेरे अंडर ही था अफकोर्स मेरे ऊपर एक बॉस थे हमारे पर मेरे मेरे साइड में छह विषय सब्जेक्ट थे मैं पूरा पोर्टफोलियो संभालता था तो पूरे डिप्टी इंजियर हो गए साहब होंगे के जो एजुकेशन के ऑफिसर होंगे उनके साथ मिलजुल के काम करता था क्वारिनेशन करता था और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी काम लोगों के तब कैसे पहुँच सकता है पैसा मेरे वो काम करता था नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन वन जीरो पर जी हाँ अंकुश जी को हम लोग सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं आशा ग्रंग आप हाँ सभी को अच्छा लग रहा है तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जिस गीत को उन्होंने याद किया था वही गीत आप ही सुनते हैं ये मत का खुदा से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 दी jab saath नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए अंकुश जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि किस तरह से जो योजनाएं हैं उसको जब हम लोग प्रैक्टिकल अपने इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर बाद में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको एज ए विलेज डेवलपर आप अच्छी तरह से समझें और इस तरह से आपने अपना सुझाव जो है सरकार को देने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें सुविधाजनक हो गई तो गाँव वालों को ओनरशिप की तरह जो है अपना घर बनाने का मौका मिला और वो अपने ढंग से बनाते हैं तो फिर कम्प्लें क्यों करेंगे <laughs> ये भी बात है कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको बिल्कुल कदाई थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उसको बताते बताते वह कंफ्यूज भी हो जाता है और सामने वाला भी ये सोचता है कि इनको किस तरह का चाहिए okay. तो उसी को बनाने दे जिनको बनना है तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाता है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में अंकुर जी को हम सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे सभी को अभी संदेश तो यही दूंगा कि जो अगर वो गवर्नमेंट में काम करता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर का काम रहता है कि लोगों का असली प्रॉब्लम क्या होता है जी जी जी इसके तौर पर मैं एग्जाम्पल होकर बताऊँगा बिल्कुल बिल्कुल जो कोई भी कंप्लेन लेटर आता है या सुझाव का लेटर आता है तो ऑफिसर ने पूरे ध्यान दे पढ़ना चाहिए इसके मिसाल के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम एडिशनल सी ओ जिला परिषद थाना में काम करता था हम्म हम्म ऐसा एक आदिवासी खेडूत का एक लेटर मेरे पास आया साढ़े तीन पेज का पेपर था हम्म हम्म मैं नीचे ऊपर ऊपर नीचे देखा ऊपर देखा तीन दफ़े मैंने वो पत्र पढ़ा लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आया फिर रेड पेन लिया जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है ना उसको अंडरलाइन कर दिया और तीन साढ़े तीन से मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को इंदिरा आवास का घर खुल चाहिए और पाँच साल से वो झगड़ रहा है कि घर मिलने के लिए तो अभी मैंने मन में पक्का ठान लिया कि इसका अपन छड़ा लेंगे तो इमीजिएटली मेरा काम आदमी जो काम करता था उसको बुलाया बिस्तर बिस्तराधिकारी करके पालवे करके नाम था <laughs> वो आ गया सर फिर में ऐसा ऐसा हुआ था ये खेडत की प्रॉब्लम है आपके पास कोई आई का लेटर ऐसा सो बोले लेटर आए वो बेड़ा पानो से बादशाह काम करता है वो छोड़ दो अभी वो कहीं ना उनके कहना हुए में नहीं आया हाँ। मैंने सोचा कि बी डी साहब को फ़ोन किया मैं दूसरे दिन शाहपुर में गया वहाँ बी डी साहब को बोला कि अमुक वस्ती में जाना है वो को मिलना है जाते समय जो इंदिरा इंदिरा आवास की जो यादी थी अभी प्रधानमंत्री की आवास यादी बोलेंगे हम बिल्कुल हाँ तो वो यादी लेके गया सेवेंटी लोगों का घर को मैंने मंजूर किया था ग्राम सभा लगाई और उनको ये समझा दिया कि इसका घर मंजूर है ऐसा मंजूर है ऐसा करके तो लोग बोले कि जिसका मंजूर वो हाथ खड़ा करो अगर मंजूर अगर यहाँ नाव में पड़ता हो अगर आदमी नहीं तो बोलोगे कि यहाँ नहीं रहता कि वह चल बैसा है तो नाम पढ़ते गया नाम पढ़ते गया तो सेवेंटी फाइव नाम से पच्चीस आदमी चल बसे थे अच्छा तो मैंने वो यादी पच्चीस लोग का नाम कट कर दिया और जिसका घर था जिसको घर होना चाहिए तो उसके घर में गया बहुत तो बुरी हालत थी घर की मुझे बहुत दर्द लगा घर देखा सरपंच भी था ग्राम चोक भी था तो उनको मैं डाँटा नहीं वहाँ पर और उसका इन्फॉर्मेशन लिया घर में ऑफिस में आ गया और ऑफिस में नोट बनाई सी साहब की मंजूरी ली उसको घरकुल मंजूर कर दिया इसमें ये मैसेज है कि जो आदमी हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत लेके आता है तो ये दिक्कत उनकी नहीं और मेरी दिक्कत है इसी से सा अगर समझेंगे तो हर एक का प्रॉब्लम हल हो सकता है अगर मैं ऑफिस के लोगों का कहना भी आता और नहीं जाता तो आदमी शायद हमेशा के लिए वो वंचित रह जाता बिल्कुल और दूसरा परिणाम एक हुआ कि कि जब ये महीने रिपोर्ट बनवाई तो था, ठाणे जिले का टोटल सर्वे किया एक लाख चौपन हज़ार इधर आवास के बात बेनिफिशरी थी उनमें से पच्चीस हजार लोगों के नाम बोगस थी अच्छा वो मैंने डिडक्ट करवा दी उसके बारे में मंत्रालय में विधि मंडल में लक्ष्य विधि लगी मैं मंत्री के पास गया उनको सब रिपोर्ट दे दिया और उन्होंने समझाया कि तुम इस भानगढ़ में क्या क्यों पढ़े क्यों पढ़े हो मैंने बोला कि सर बोलो सही इलाज है और जो गलत लोग हैं उनका नाम बाहर निकालना चाहिए उन्होंने विधि मंडल में पूरी तरह से ध्यान से मेरी बाजू लेके कर उत्तर दिया मैं मे, मेरा मेरे मेरे ऊपर आने वाला संकट तो टल गया फिर उसका परिणाम क्या हो सुबंध महाराष्ट्र में उन्होंने फिर दोबारा सर्वेक्षण किया उनमें से कई सारे लोग जो पात्र ने थे वो कट हो गए और पात्र लोगों को अंदर ला गए तो इसमें थोड़ा मेरे लिए सर्विस धोखा भी था लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई मंत्री साहब ने मुझे सपोर्ट किया तो इसमें एक संदेश यह है कि लोगों ने पूरी ऑनिस्टी से काम करना चाहिए और जो गरीब आदमी उसको पूरी तरह से न्याय देना चाहिए नहीं तो खत आया रुपये तो कचरे के डुप्लेमेट डाला तो उसको न्याय मिलने वाला नहीं है ये ऐसा मैंने ये काम किया है तो पूरी ऑनेस्टी से प्रमाणिकपण से और वो जनता का काम नहीं लेकिन तो मेरा खुद का काम है ऐसी समझ का काम करेंगे तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है ऐसा मेरा मानना है और ऐसा करते करते दो में मैं गवर्नमेंट सर्विस रिटायर हो गया और गवर्नमेंट में मेरा राज्यपाल के हास्ते से एक उत्तम अधिकारी करके मेरा गौरव भी किया मुझे परिचिति पत्रक भी दिया क्या बात है बहुत बढ़िया <laughs> चलिए अंकुर जी काफ़ी अच्छा एक जीवन यात्रा का जो अनुभव है वो आपने सुनाया अपने प्रोफेशन का आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा ये जो अनुभव है उनको नज़दीक लग रहा होगा क्योंकि वही भी ग्रामवासी है तो ग्राम में इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर पे उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा कि आपका अगर कोई ऐसे तरह का प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट अधिकारी के पास जाके उनको बता देंगे तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से काम करेंगे और आपको जो है सुविधाजनक चीज़ें प्रदान करेंगे तो अच्छा अंकुश सर का एक बात मुझे भी अच्छा लगा कि अगर हम लोग ऑफिसर्स को डांट देते हैं कुछ बोल देते हैं तो वो भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो ऐसे में हमें निर्णय ये लेना है कि क्या असंभव अच्छा हो सकता है तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक अधिकारी का यही इम्पोर्टेंस रहता है कि वो लोगों का भला कैसे सुंदर तरीके से और सहज तरीके से करें तो ये एक चीज सीखने को मिलता है अंकुश जी से और मुझे लगता है कि ये जो भी हमारे ऑफिसर्स भी अगर सुन रहे हैं तो आप भी इसी तरह से काम करें आगे बढ़े और सबको लेकर ही चलना है किसी को नाराज करके हमें जो है परेशानी नहीं मोड़ लेना बाकी आप अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रदर्शन होता ही है आप अभी नहीं उसका अगर पता चलता है तो बाद में तो पता चलता है ऐसा कहा जाता है कि घर के भगवान के घर देर है अंधेर नहीं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे जैसे कि इस अलग अलग ग्राम विकास में आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम किया है तो अपनी यात्रा थोड़ा बताइए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टिंग पढ़ते और कुछ यादें ताज़ा हाँ। कराइए मैं एक्चुअली महाराष्ट्र लोक सेवा से मेरी रिक्रूटमेंट हो गई एटी साल में सेवेंटी में अच्छा अच्छा एम करने के बाद उससे एक साल पहले प्राइवेट में मैंने काम किया था लेकिन मन में एक दिक्कत थी कि प्राइवेट काम करेंगे तो आगे चल फ्यूचर अच्छा नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना तो बाद में लोक सेवा आयोग का परीक्षा देना शुरू किया प्राइवेट कंपनी में काम करते करते और नसीब अच्छा था भाग्य भी खुल गया मेरा एम भी पास हो गया मैं मेरी पहली अपॉइंटमेंट हो गई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करके 80 साल इकोनीस सप्टेम्बर इकोनीस से मैंने काम चालू किया करीबन मैंने 9 साल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम किया तो ब्लॉक डेवलपमेंट मैंने बी डी करके काम किया सांगली डिस्ट्रिक्ट में सातारा डिस्ट्रिक्ट में पुणे पुणे डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ अलग अलग ब्लॉक होते हैं यानी कि सातारा में महबलेश्वर मा, ब्लॉक है एक दूसरा एक ब्लॉक है खंडाला पुणे में दौड़ तालुका है और आम्बेगाँव तालुका है वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला तो वीडियोस तो आपके काम करते समय मैंने तो आप भी बता दिया कि जो काम करना होता है वो काम किया उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया मैं पहुंच गया सोलापुर में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा काम किया था तो भारत सरकार ने मुझे इजिप्ट इजिप्ट देश में दो महीने के लिए भेजा था अढ़ाई महीने के लिए भेजा था वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी बढ़िया 22 अच्छा। बाईस, बाईस देशों की <laughs> उस कॉन्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया <laughs> और जो भी मैं काम करता था उसमें मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन करते। दे वहाँ करीब मैं दो साल सोलह पर में काम किया उसके बाद पूना में जिला परिषद में एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया मैं तो मेरा पोस्टिंग था डिपुटी चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन तक रिक्रूटमेंट होता है पनिशमेंट होता है ट्रेनिंग होता है सब मैंने वो काम करते हैं और हमारा जो चीफ ऑफिसर था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी हमें महाराष्ट्र में वो चीफ सेक्रेटरी उनका नाम है डॉक्टर नितिन करीर उनसे हमको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल गया और उन्होंने ट्रेनिंग करवाने के लिए हमें दस लाख रुपए दिए गए तो जिला परिषद जो कर्मचारी है कभी नाइन्टी में तो दस लाख रुपये दिए थे उन्होंने मैं मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और सभी लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी ए बढ़ाने का काम किया फिर बाद में मैं मेरी पोस्टिंग हो गई डिप्टी कमिश्नर करके कमिश्नर ऑफिस पूना में अभी पहले एक जिले में काम करता था बाद में छह जिले, का का जिले का काम आया <laughs> तो पाँच जिले का काम आया तो पाँच जिले का काम आने सब कलेक्टर सी अंडर ही रहे कमिश्नर के तो ज़्यादा तो हमारा रोल था ग्रामीण विकास के बारे में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो सब सी लोग डिप्टी सी ओ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का संपर्क आता था उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो कमिश्नर को बताना कमिश्नर मार्फत गवर्नमेंट को बताना हल करना ऐसा काम करता था ऐसा करते करते मैं ये सारे पोस्टिंग थे वो डिप्यूटी शो करके मैं नगर में भी काम किया तो नगर नगर में काम करता था तो क्या होता है वहाँ की जिला परिषद जनरल बॉडी होती है जैसे विधानमंडल की अधिवेशन होता है वैसे हर तीन महीने मीटिंग होता है और मैं उनका सेक्रेटरी था तो भाई नेकी से प्रमाणिक मंच से वो प्रेसिडेंट को नियम बताता था उनको कभी अच्छा लगता था कभी बुरा लगता था तो इसके बारे में एक एग्जांपल बनूंगा डिस्ट्रिक का तो नाम नहीं लूँगा पर एक ऐसा प्रसंग आया था कि एक चुकी था वो गलत रिजोल्यूशन पास किया था hmm. और मैं बोलता था कि वो गलत है अभी वो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैंने सिक्रेटरी का, का काम बताने का किया एक गलत काम है ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन लोकप्रति क्या कि हम कुछ नहीं बोल सकते प्रशासन वाले अपनी खाली राय देनी होती है बिल्कुल वो जो करना है वो कर सकते लेकिन मैंने ठान लिया कि नहीं अभी गलत काम नहीं है ना तो उनको भी शिक्षा भी मिलनी चाहिए बिल्कुल तो मैंने क्या कि वो रिजोल्यूशन प्रेसिडेंट की सही लेके सी ओ की सही लेके कमिश्नर को भेज दिया और कमिश्नर ने जो तो गलत छराव था, था वो दूसरे दिन खारिज कर दिया और वो उनका जो अमलबाजो आम, था वो रुक रुग गए <laughs> <laughs> <laughs> तो इसी के वास्ते क्या हुआ कि उन लोगों का रोष भी आया ना मेरे ऊपर बिल्कुल लेकिन उन लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया कि ये ऑफिसर नियम से चलता है और मदद भी करता है इनके बारे में कुछ बुरा उल्टा सुलटा बोलना नहीं बोलना है उन्होंने भी मुझे अभी अच्छी तरह से संरक्षण दिया क्योंकि प्रेसिडेंट मेरा दोस्त था बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद मैंने दो वो साल उसमें काम किया वो भी बहुत अच्छा अनुभव था और अंत में मैं ये कहूँगा जब मैं थाना डिस्ट्रिक्ट में आया ना तो थाना जिस्ट्रिक्ट टोटली आदिवासी बहुल एरिया है मेजर ज़्यादातर जा, जा, आदिवासी का पॉपुलेशन होता है तो जैसे कि मैंने घरकुल का तो बताया कि कैसा काम किया आ, थाने में आ, रहते तो, तो ये दिलचस्प अनुभव है कि वहाँ अभी भी चालू है वो स्कीम तो हर गाँव में बचत गट होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्फ हेल्प ग्रुप वो सब ज़्यादातर महिला होते हैं। पुरुष के भी बचत गट होते हैं। तो हिंदुस्तान में भारत में जितने जितने महिला गट है उनका प्रदर्शन हम बांद्रा बाम्प्लेक्स पर भरते थे अच्छा वो जो प्रोडक्ट बनाते साल भर में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो चुन चुन के हम मुंबई में लाते थे तो हम हर साल महालक्ष्मी सरस करके बाद्रा कुटला कॉम्प्लेक्स में हम भरते थे तो करीबन एक हज़ार सौ बारह सौ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ये आसाम से लेकर मुंबई तक सब लोग आते थे और 21 दिन का वो प्रोग्राम चलता था तो वो लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाते थे उनका सेलिंग वो जानवरी महीने में होता था कभी एक जनवरी से लेकर तीस जनवरी तक तो उन लोगों को रहने का निवास का खान का पान का और स्टॉल उभारने का सब काम मैं करता था और उद्घाटन के लिए आते थे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तो तीन सालों मेला मनाने का मौका मुझे मिल गया और ये छोटा सा पीरियड होता है ना एक इक्कीस दिन का तो उसमें करीबन उन लोगों को 200 करोड़ की बिक्री होती थी अरे वाह और उन लोगों को मोटिवेशन भी मिलता था बिल्कुल बिल्कुल तो वो प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर करके जो थाना में काम किया था वो भी मेरे में मेरे मेमोरे में हमेशा रहता है और वो मोटिवेट करने लायक होता है और जब मिनिस्टर आता है सेक्रेटरी आते हैं तो हमें प्रमोट भी करता है तो वो जितना अच्छा प्रमोट करेगा उसका हमें एनर्जी बढ़ देती है और हम अच्छी तरह से काम कर लेते हैं और हम हमें नीचे वाले जो कर्मचारी उनको भी प्रोत्साहन देते उनके सहायता से हम अच्छी तरह से काम कर सकते एक बहुत अच्छा मेरा अनुभव था ये आपके लिए शेयर करते दिया अंकुश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आश्य करूंगा बहुत ही अच्छा जो इनसाइट है वो आपके द्वारा हम सभी को मिल रहा है एक आत्मदर्शन हो रहा है कि कैसे हम लोग दूसरे की हेल्प कर सकते हैं बस इतना है कि आपको देखने का नज़रिया और दूसरों को हेल्प करने का अगर भाव हो तो निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि अब एक गीत जो आपके मनोपटल पर जैसे कि शुरुआत में भी आपने एक गीत को याद किया ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है ये गीत बहुत पसंद आया तब से आप इस गीत के माध्यम से अपने जीवन को अध्यात्म से सराबर कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक और गीत कौन सा आपके दिल के करीब हैं वो सुनाइए झलक <laughs> तुम्हारी ये तेरी भगवान <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है जलक तुम्हारी ये भगवान आइए आगे बढ़ते हुए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अंकुश जी को हमने सुना बहुत ही अच्छा विलेज डेवलपमेंट का उन्होंने अपना कार्य किया है और देखते देखते उनको जो है पहले एक डिस्ट्रिक्ट संभालते थे बाद में छह डिस्ट्रिक्ट को संभालना उनके लिए जो है सरकार की तरफ से वो पद उनको मिला और उसे भी सुचारू रूप से उन्होंने किया और अब रिटायरमेंट के बाद जो है ख़ास ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी भी अच्छी जो है अपनी सेवा दे रहे हैं और सभी चीज़ों को देख रहे हैं ग्राम विकास के साथ जुड़कर और खर्चे सरकार जैसे उन्होंने नाम लिया उनके द्वारा वो अभी अच्छी तरह से जो है अपना आध्यात्मिक और ग्राम विकास की सेवाओं में सहयोगी बनते आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी ओर से आ, उनको और रामकर सर को और उनके टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे ही सेवा करते रहें और चलिए मित्रों आशा करूंगा कि आप भी इस एपिसोड से जो बातें सीखी हैं उन्हें अपने जीवन में लाइए और एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे इन्हीं शुभ के साथ सलाम नमस्ते फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सुनते रहो मुस्कराते रहो चला रहा है हम सच्चे दिल से किए जा रहे थी हमारी बड़े प्यार से